ओम पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद निपुण क्षेत्रज्ञ जिस प्रकार सबसे प्रथम अधिक उपजाऊ भूमि को तैयार करके उसमें श्रेष्ठतम बीज बोता है इसी प्रकार महर्षि पतंजलि समाहित चित्त वाले उत्तम अधिकारियों के लिए सबसे प्रथम समाधिपाद आरंभ करते हैं पहला अथ योगानुशासनम शब्दार्थ अथ अब आरंभ करते हैं योग अनुशासनम योग की शिक्षा देने वाले ग्रंथ को अन्वयाथ अब योग की शिक्षा देने वाले ग्रंथ को आरंभ करते हैं व्याख्या अर्थ यह शब्द अधिकार अर्थात आरंभवाचक और मंगलार्थक है जिसके द्वारा लक्षण भेद उपाय और फलों सहित शिक्षा दी जाए अर्थात व्याख्या की जाए उसको अनुशासन कहते हैं इसलिए अथ योगानुशासनम के अर्थ हुए अब लक्षण भेद उपाय और फलों सहित योग की शिक्षा देने वाले शास्त्र को आरंभ करते हैं योग समाधि को कहते हैं और समाधि सारी भूमियों अवस्थाओं में चित्त का धर्म है जो तीन भूमियों अवस्थाओं में दबा रहता है और केवल दो भूमियों में प्रकट होता है चित्त की पांच भूमियां हैं क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध इनका विस्तार पूर्वक वर्णन दूसरे सूत्र में किया जाएगा इनमें से अत्यंत चंचल चित्त को क्षिप्त और निद्रा तंद्रा आलस्य आदि वाले चित्त को मूढ़ कहते हैं क्षिप्त से जो श्रेष्ठ चित्त है अर्थात जिसमें कभी कभी स्थिरता होती रहती है उसे विक्षिप्त कहते हैं क्षिप्त और मूढ़ चित्त में तो योग का गंध भी नहीं होता और विक्षिप्त चित्त में जो कभी कभी क्षणिक स्थिरता होती है उसकी भी योग पक्ष में गिनती नहीं है क्योंकि यह स्थिरता दीर्घकाल तक स्थित नहीं रहने पाती शीघ्र ही प्रबल चंचलता से नष्ट हो जाती है इसलिए विक्षिप्त भूमि भी योग रूप नहीं है जिसका एक ही अग्र विषय हो अर्थात एक ही विषय में विलक्षण वृत्ति के व्यवधान से बीच बीच में आ जाने से रहित सदृश वृत्तियों के प्रवाह वाले चित्त को एकाग्र कहते हैं यह पदार्थ के सत्य स्वरूप को प्रकाश क्लेश को नाश बंधन को ढीला और निरोध के अभिमुख करता है यह संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात योग कहलाता है इसके चार भेद वितर्कानुगत विचारानुगत आनंदानुगत और अस्मितानुगत सत्रहवें सूत्र में बतलाए जाएंगे पुनः सर्व वृत्तियों के निरोध वाले चित्त को निरुद्ध कहते हैं उस निरुद्ध चित्त में असम्प्रज्ञात समाधि होती है उसी को असम्प्रज्ञात योग कहते हैं उसके लक्षण को प्रकाशित करने की इच्छा से अगला सूत्र बना है विशेष विचार अनुबंध चतुष्टय शास्त्रकार अपने शास्त्र के आरंभ में निम्न चार बातों का वर्णन कर दिया करते हैं पहला विषय इस शास्त्र का विषय क्या है दूसरा प्रयोजन इसका प्रयोजन क्या है तीसरा अधिकारी इसका अधिकारी कौन है और चौथा संबंध इनके साथ शास्त्र का संबंध क्या है इनको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं महर्षि पतंजलि ने अथ अब आरंभ करते हैं इससे इन चारों बातों को बतला दिया है कि पहला इस पातंजल योग दर्शन का विषय योग है जिसमें योग के अवंतर भेद साधन और फल का प्रतिपादन किया गया है दूसरा योग द्वारा स्वरूप स्थिति अपवर्ग निश्रेय मोक्ष कैवल्य आत्मस्थिति परमात्मा प्राप्ति कराना इस शास्त्र का प्रयोजन है तीसरा स्वरूप स्थिति एवं परमात्म प्राप्ति का जिज्ञासु एवं मुमुक्षु साधक इसका अधिकारी है चौथा यह दर्शन योग का प्रतिपादक है इसलिए इसका योग से प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है योग साधन है स्वरूप स्थिति साध्य है अतः स्वरूप स्थिति और योग का साध्य साधन भाव संबंध है स्वरूप स्थिति का जिज्ञासु योग का अधिकारी है इसलिए स्वरूप स्थिति और अधिकारी में प्राप्य प्रापक भाव संबंध है अधिकारी और योग का कर्त्री कर्तृत्व भाव संबंध है